परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रणव ध्वनी प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का चौथा मंत्र परमात्मा की स्तुति के रूप में हमने देखा मंत्र में परमात्मा को विभिन्न शब्दों के माध्यम से बताया गया है परमात्मा के स्वरूप को इन शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है मंत्र में कहा तदेव अग्नि ही वही अग्नि है एक अग्नि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं व्यवहार में लाते हैं उसके गुणधर्मों को हम जानते हैं उसके माध्यम से परमात्मा को समझाया जा रहा है कि वास्तव में अग्नि तो परमात्मा ही है जिस तरह के गुणधर्म इस अग्नि में है भौतिक अग्नि में हैं, ऐसे गुणधर्म परमात्मा में भी हैं। भाषा के शब्दों की दृष्टि से देखें तो ये कहा जा रहा है वास्तव में अग्नि वही है तत एव अग्नि ये जिसको हम अग्नि कहते हैं ये अग्नि अग्नि नहीं है वास्तविक अग्नि तो वही है परमात्मा परमात्मा का नाम अग्नि है अग्नि के धर्म परमात्मा में घटते हैं और उसी तरह के गुणधर्म इस भौतिक अग्नि में भी हैं, इसलिए इस भौतिक अग्नि को अग्नि नाम दिया गया इन ज्वालाओं को अग्नि नाम दिया गया इसी तरह से आगे आने वाले शब्दों में भी समझना चाहिए ये जितने नाम हैं ये मूलतः है परमात्मा के हैं क्योंकि परमात्मा इन इन गुणों से युक्त है उसी तरह के कुछ गुण इन भौतिक वस्तुओं में भी दिखाई देते हैं इसलिए इनको भी अग्नि आदि नाम से कहा गया है पर चूंकि हम इसी अग्नि को इन्हीं भौतिक वस्तुओं को व्यवहार में लाते हैं ये हमारे प्रत्यक्ष में रहते हैं इसलिए इनको बताते हुए भी ये कथन समझे जा सकते हैं कि ये जो अग्नि है वो वास्तव में परमात्मा है इस अग्नि में जैसे गुणधर्म है ऐसे ही गुणधर्म परमात्मा में भी है तद आदित्य वही परमात्मा आदित्य है तद वायु वह वायु है तदुचंद्रमा वह चंद्रमा है तदेव शुक्रम वही सृष्टि को बनाने वाला है तद्रह्म वही सबसे बड़ा है ताप वही सब जगह व्याप्त है फैला हुआ है सब प्रजापति और वही प्रजाओं का पालक है इसको यदि कोई सामान्य रूप से देखे और वेद के अन्य सिद्धांतों का उसे ज्ञान ना हो तो इस मंत्र को वो यूं प्रस्तुत कर सकता है ये जो अग्नि है ये वही है परमात्मा ही है ये जो अग्नि दिखाई दे रही है ये जो वायु दिखाई दे रही है स्पर्श में आ रही है ये वही ब्रह्म है परमात्मा है ये जो आदित्य दिखाई दे रहा है ये भी ब्रह्म ही है ये जो चंद्रमा है ये भी ब्रह्म ही है अर्थात ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है इनसे भिन्न ब्रह्म से भिन्न कोई और चीज नहीं है ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं ये सारे ब्रह्म ही हैं ब्रह्म स्वरूप है ये इस तरह भी कोई इसके अर्थ ले सकता है लेकिन यहां कहा किस ढंग से जा रहा है कि जिसे आप अग्नि कह रहे हो अग्नि शब्द से जो जे हैं वो वास्तव में वो परमात्मा है इस अग्नि को तो हम गौण रूप से अग्नि बोलते हैं वास्तविक अग्नि तो वही है अग्नि शब्द का अर्थ प्रकर्ष रूप में पूरी तरह से तो परमात्मा में ही घटेगा इनको तो उनके प्रतीक प्रतिष्छाया रूप होने से कुछ गुण होने से अग्नि आदि चंद्रमा आदि नाम कहा जाता है इस तरह से इसे हमें समझना चाहिए तो महर्षि ने लिखा कि जो सब जगत का कारण एक परमेश्वर है तो कारण से यहां केवल निमित्त कारण हमें लेना होगा परमात्मा इस संसार का निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं है उसी का नाम अग्नि है वास्तविक अग्नि नाम उसी का है शतपथ का भी प्रमाण दिया ब्रह्म ही अग्नि ही तो परमात्मा को अग्नि क्यों कहते हैं उसके लिए महर्षि ने आगे बताया सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य प्रापणीय स्वरूप और पूज्यतम इत्यादि अग्नि शब्द का अर्थ है अग्नि प्रकाशित करता है अन्य वस्तुओं को दिखाता है सहयोगी बनता है इसी प्रकार परमात्मा भी हमें संसार को दिखाने में सहयोग करता है दिखाता है वो इस अग्नि की तरह प्रकाश देकर के नहीं भौतिक प्रकाश देकर के नहीं ज्ञान का प्रकाश देकर के इसलिए यहां कहा कि वो सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप है दुनिया के बहुत लोगों से हम बहुत प्रभावित होते रहते हैं उनके ज्ञान से बड़े बड़े विद्वान दुनिया में हैं वैज्ञानिक हैं और वो आश्चर्यजनक ढंग से काम करते हैं उनकी क्षमता आश्चर्यजनक है हमें अपनी स्थिति उनकी तुलना में बहुत कम लगती है लेकिन उन सब से बड़ा सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप वो ही परमात्मा है ये आर्य के मन में सदैव रहना चाहिए यदि संसार के ज्ञानियों को देखते हुए उनसे प्रभावित हो करके हम व्यवहार करने लग जाएंगे उन्हीं को ही श्रेष्ठ मान के व्यवहार करने लग जाएंगे और उनसे बड़ा सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नहीं मानेंगे तो वो लोग जो भी कुछ कहते हैं उसके अनुरूप हम चलने लग जाएंगे वो जो मानते हैं वो ही हम मानने लग जाएंगे जैसा कि आज हो भी रहा है आज के संसार में वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता बड़े बड़े विद्वान भिन्न भिन्न विषयों के उनको ही जैसे सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ज्ञानी समझ लिया जाता है वो अपने क्षेत्र में हैं बड़े लेकिन है तो आखिर मनुष्य ही भिन्न विषयों में उनका अज्ञान रह सकता है और जिस विषय के वो विशेषज्ञ हैं उसमें भी उनका अज्ञान रह सकता है जब हम मनुष्य उनको ही श्रेष्ठ मान करके चलने लग जाएंगे उनको ही सब कुछ मानने लग जाएंगे उनको ही सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप मानने लग जाएंगे तो भूल करेंगे यदि आज के वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानते हैं तो विज्ञान को पढ़ने वाले और वैज्ञानिकों को आदर्श मानने वाले भी विज्ञान को ईश्वर को नहीं मानेंगे क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े लोग इतने जानने वाले ही नहीं मानते तो ठीक ही तो होंगे ये गलत थोड़ा हो, हो सकते मनुष्य कितना भी ज्ञानकार हो विद्वान हो प्रतिभा संपन्न हो वो सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता आर्य के मन में ये सदज्ञान ये वास्तविकता सदैव रहती है और जितने भी कोई कुछ दिखाई देंगे विद्वान उनसे बड़ा वो परमात्मा को सदैव मानेगा ये बात केवल वैज्ञानिकों या अन्य विभिन्न विशेषज्ञों के लिए ही लागू नहीं होती ये धर्म के क्षेत्र में भी लागू होती है ये योग के क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लागू होती है जिन्हें हम अपना आदरणीय मानते हैं अधिक ज्ञान वाला मानते हैं उनके प्रति आदर श्रद्धा हम रखें उनसे सीखें प्रेरणा लें वो सब बातें ठीक है हैं। लेकिन आर्य उनको सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप कभी नहीं मानेगा वो सर्वोत्तम जान स्वरूप परमात्मा को ही मानेगा नहीं तो तथा कथित श्रद्धा में भक्ति में आदर में हम मनुष्यों को सर्वोत्तम मानने लग जाते हैं जाने अनजाने और उनकी प्रत्येक बात को ऐसे सह ठीक मानने लग जाते हैं जैसे कि वो कोई वेद वाक्य हो जैसे कि वो कोई परमात्मा की वाणी हो जैसे कि वो परमात्मा हो और ऐसे में यदि कोई वेद मंत्र आता है परमात्मा की वाणी सामने आती है उन महापुरुष से विद्वान से योगी से भिन्न बात को बताने वाली तो प्राय करके वेद की उपेक्षा कर दी जाती है और उन व्यक्तियों को प्रमुख मान लिया जाता है यह बात महर्षि दयानंद पे भी उतनी ही लागू होती है अन्य ऋषियों पर भी उतनी ही लागू होती है महर्षि दयानंद के उस वाक्य को उस दृष्टि को हम जानते समझते भी भूल जाते हैं श्रद्धावशात कहो अंधश्रद्धावशात महर्षि इस बात को खूब अच्छी तरह समझते थे कि निर्भ्रम और सर्वोच्च ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा ही है ऋषि लोग कितने भी बड़े हों वो अपने से अधिक योग्य मानते थे पूर्व ऋषियों को फिर भी ऋषि मनुष्य होता है वो त्रुटि कर सकता है उसकी बात यदि वेद से विपरीत जाती हो तो शिकार्य नहीं हो सकती ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के विपरीत जाति हो तो वो स्वीकार नहीं हो सकते और ये एक बहुत बड़ा सूत्र था जो महर्षि ने समझा स्वीकारा और हमारे लिए दिया पर हम व्यवहार में अनेक स्थलों पर यह नहीं कर पाते तो वो परमात्मा अग्नि है सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप है और वो ही सर्वोत्तम जानने के योग्य है उसी को जानने का हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए वो प्रापणीय स्वरूप है और पूज्यतम है उससे बढ़ पूज्य और कोई नहीं है ये भाव आर्य के मन में रहना चाहिए आगे भी कहा कि वो आदित्य है उसका कभी नाश नहीं होता वो स्वप्रकाश स्वरूप है इसलिए उसे आदित्य कहा गया ये सब महर्षि इसलिए व्याख्या कर रहे हैं कि आदित्य तो ये है सूर्य है और परमात्मा को आदित्य क्यों कहा जा रहा है उसके लिए खोल रहे कि इसलिए परमात्मा को आदित्य कहा जा रहा है आदित्य शब्द का अर्थ परमात्मा में घटता है वो वायु है सब जगत का धारण करने वाला है अनंत बल वाला है अनंत बलवान प्राणों से भी जो प्रिय स्वरूप है आर्य यदि केवल परमात्मा को ही प्रिय स्वरूप माने सबसे बड़ा प्रिय माने तो सारा रास्ता बिल्कुल सरल हो जाता है कोई भी मनुष्य जब व्यवहार में अन्यों को अधिक प्रिय मान लेता है तब तो वो परमात्मा की आज्ञा का जानबूझकर कर उल्लंघन करता है जानते हुए भी उल्लंघन करता है यदि परमात्मा ही सबसे प्रिय लगे तो उसके विपरीत आचरण मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तो आर्य को ये भावना अपने मन में रखनी होती है रखनी चाहिए कि सबसे प्रिय कौन है और परमात्मा के लिए कहा वो चंद्रमा है हमें प्रसन्न करता है आह्लादित करता है आनंदित करता है लेकिन स्वसेवकों को परमानंद देने वाला है जो उसके भक्त हैं जो उसकी मानते हैं उसके अनुसार आचरण करते हैं इसका वो लौकिक अर्थ तो लिया ही नहीं जा सकता कि जैसे कोई मनुष्य खुशामत को पसंद करता हो सेवा को पसंद करता हो जो उसका अधिक से अधिक ध्यान रखेगा उसका वो हित करता है ये तो लौकिक व्यक्तियों में है परमात्मा की वैसी तो हम कोई सेवा कर ही नहीं सकते उसे किसी सेवा की अपेक्षा भी नहीं है लेकिन जो परमात्मा का सेवन करता है परमात्मा के आदेशों का पालन करता है परमात्मा उसको परमानंद देता है और वो चेतन स्वरूप ब्रह्म जगत का कर्ता है और सबसे बड़ा वही है अनंत चेतन है महर्षि लिखते हैं धर्मात्मा स्वभक्तों को अत्यंत सुख विद्या विद्यादि सद्गुणों से पढ़ाने वाला होता है परमात्मा धर्मात्माओं को सदा बढ़ाता है धर्मात्माओं को बढ़ाएगा ही वो धर्मात्माओं को सुख देगा धर्मात्माओं को विद्या आदि ज्ञान देगा उनका सहयोग करेगा धर्मात्मा के मन में यह विश्वास रहे अटल विश्वास रहे आर्य के मन में कि परमात्मा मुझ धार्मिक को सुख ही देगा ज्ञान आदि से मुझे बढ़ाएगा निरक्षर वो कभी नहीं कर सकता और जब आर्य इस विश्वास के साथ में चलता है कि वो परम सत्ता इतना बलवान शक्तिमान परमात्मा मेरे सहयोग में है विद्यमान है तो किससे मुझे डर किससे मुझे हानि हो सकती है डरते हम तब हैं धर्म करते हुए जब हमें परमात्मा का ये सहारा दिखाई नहीं दे रहा होता भूल जाते हैं संसार के अन्याय अत्याचार संसार के द्वारा किए दिए जा रहे वाले कष्टों को जब हम झेलते हैं और उस समय जब परमात्मा को भूल जाते हैं तब ये सारी गड़बड़ होती है और फिर हम किसी तरह समझौता करने लगते हैं किसी तरह अधर्म से सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं धार्मिकों को सहयोग करने लग जाते हैं धार्मिकों का सहयोग बंद कर देते हैं लेकिन परमात्मा यदि सहयोगी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है अनुभव में आ रहा है और परमात्मा सबसे अधिक शक्तिशाली दिख रहा है सामने वाले व्यक्ति या संगठन तो बहुत थोड़ी सी शक्ति वाले हैं ये से विश्वास है तो कभी डरेगा नहीं कभी समझौता नहीं करेगा परमात्मा धर्मात्माओं को सब तरह से बढ़ाने वाला होता है और वो सर्वोच्च चेतन सर्वत्र व्याप्त और वो प्रजा का पालक है वो जो भी कुछ कर रहा है वो प्रजाओं के पालन के लिए कर रहा है उनके हित के लिए कर रहा है ऐसा वो परमात्मा महर्षि अपनी तरफ से हमें प्रेरणा दे रहे हैं और मंत्र का निहितार्थ भी आगे यही निकलेगा परमात्मा के इन इन गुणों का वर्णन करने के बाद में कहा जा रहा है उसी को हम लोग इष्ट देव तथा पालक माने अन्य को नहीं वो ही हमारा अभिष्ट है वो ही हमारा प्राप्य है तो अन्य कोई नहीं तो आज की स्तुति इस रूप में आर्यों के लिए प्रस्तुत की गई किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछे रविवार का सबके लिए परमात्मा ही इष्ट है परम इष्ट वही है ये सारी चीजें परमात्मा की तरफ ही ले जाने के लिए बनाई गई हैं और ये सब चीजें चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो इनके जो कार्य निर्धारित किए गए हैं इन्हें जो करने होते हैं धर्मपूर्वक और ब्रह्मचर्य गृहस्थमान प्रस्थ संन्यास आश्रमों के भी ये सब परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं ये परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं और परमात्मा को इष्ट बनाते हुए इन सब को किया जा सकता है अपने अपने स्तर पर इनका पालन करते हैं ये सब उस इष्ट के लिए हैं, उस इष्ट के लिए होने चाहिए ये बातें। है शूत्रों का भी करना, छत्रियों का भी करना, वेद में जिस भी चीज का विधान है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है जो भी विधान है परमात्मा का कोई भी विधान हम जब मुक्ति में बाधक समझ लेते हैं ये वही बात होती है कि हम परमात्मा को सर्वोत्तम जन स्वरूप नहीं मान रहे होते हैं हम अन्य व्यक्तियों की बात मान लेते हैं कि नहीं वेद में सब बातें मुक्ति के लिए नहीं है मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है ये तो कह सकते हैं कि कोई कुछ को अपनाता है कोई किसी को अपनाता है लेकिन वेद में कुछ कहा गया है और वो मुक्ति में बाधक है ये कथन कब निकलते हैं हम क्यों मानने लग जाते हैं इन वचनों को कि हम किसी व्यक्ति को सर्वोच्च मानने लग जाते हैं उनका कथन बिल्कुल ठीक है ये मानने लग जाते हैं और परमात्मा को सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप नहीं मान रहे होते हैं। वैसे वेद के भक्त वैसे वेद को मानने वाले वेद को परम प्रमाण मानने वाले लेकिन अनजाने में अथवा परमात्मा को सर्वोच्च न मानने की भूल के कारण से वेद के आदेशों को भी मुक्ति में बाधक समझने बोलने कहने लिखने लग जाते हैं ये कैसे हो सकता है कि परमात्मा ने कोई बात लिखी है और वो मुक्ति में बाधक हो जाए असंभव है यदि कोई ऐसा देखता है तो परमात्मा के स्वरूप को वो ठीक नहीं समझाए परमात्मा को सर्वोच्च ज्ञान स्वरूप वो नहीं मान रहा है अथवा मान भी रहा है तो इस ढंग से मान रहा है कि उसका सर्वोच्चता का अर्थ क्या होता है ये उसको पता नहीं है ध्यान नहीं दे रहा है वो किन्हीं बातों पर तो वेद में तो जो भी लिखा है चाहे शूद्र के लिए लिखा है चाहे क्षत्रिय के लिए लिखा है अलग अलग स्तर पर वो मुक्ति में सहायक ही होगा कभी बाधक नहीं होगा ऐसा आप लोगों को कोई चीज ऐसी दिखाई देती हो कि वेद में ये चीज मुक्ति में बाधक है सहायक है सबके लिए सहायक है ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी के लिए सहायक वो नहीं हो सकती है अलग अलग स्तर है लेकिन यह नहीं कह सकते कि इसमें जो कहा गया है वो मुक्ति के लिए सहायक नहीं है परमात्मा उपदेश ही इसीलिए करता है परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही इसीलिए है उसकी सारी दंड व्यवस्था उसकी विभिन्न योनियां ये शरीर जो कुछ भी है जो जानेन्द्रियां हैं कर्मेंद्रियां हैं सब कुछ उसने इस ढंग से बनाए हैं कि आत्मा मुक्ति की तरफ बढ़े जाने अनजाने वो उधर ही भाग रहा है हर आत्मा मुक्ति की तरफ ही भाग रही है वो उसी सुख को पाने के लिए बेचैन है इधर उधर भौतिक जगत में भी जो जा रहा है उसी के लिए जा रहा है क्योंकि इंद्रियां ही ऐसी बनाई है परमात्मा ने और आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है हाँ। वो अज्ञानता से उनका दुरुपयोग यदि करता है परमात्मा ने ये चीजें किस उद्देश्य से दी हैं उसको विस्मृत करके यदि वो प्रयोग करता है तब तो वो हानिकारक बनेगी लेकिन जिस तरीके से परमात्मा ने इनको दिया है जिस तरीके से वो इनका उपयोग चाहता है उसने बताया है वो मुक्ति में बाधक नहीं हो सकता कहीं ना कहीं वो मुक्ति में साधक होता है ऐसा तो के लिए बना ता के तो है उसको थोड़ा तो तो नियंत्रित कर देता इच्छा करती है तो अपने संस्कारों तो तो संस्कार में अच्छा संस्कार ये परमात्मा ने दोष रूप में ऐसा नहीं बनाया है आप इसमें दोष देख रहे हैं ये तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं लौकिक व्यक्ति भी बोलता है परमात्मा ने ऐसा शरीर बना दिया जिसमें रोग होते हैं परमात्मा ने ऐसा शरीर बना दिया जिसमें इतनी भूख है दोष दे सकते हैं आप कह सकते हैं मन को परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि हमें हमारे दोष पता लगते रहते हैं मन का प्रयोग तो हमने किया है यदि परमात्मा ऐसा मन बना देता जो कि गलत चीजों की तरफ जाता ही नहीं तो वह मन वैसा होता कि वो अच्छी तरफ भी नहीं जाता गाड़ी को यदि ऐसा बना दिया जाए कि वो ढलान की तरफ मुड़े ही नहीं मुड़ी ना सके तो गाड़ी फिर ऐसी होगी कि जहां अच्छी तरफ मोड़ना है वहां भी नहीं उड़ पाएगी यदि स्पीड बढ़ाने से गाड़ी की गाड़ी भागती है और उससे टक्कर होती है उसको यदि रोक दिया तो गतिविधि नहीं होगी वो स्पीड इसलिए एक्सेलरेटर इसलिए नहीं बनाया था कि टक्कर हो वो तो गलत उपयोग है उसका अगर ये सब नहीं होता अगर ज्ञान बाहर की तरफ नहीं देखती विषयों की तरफ नहीं देखती तो हम जी नहीं सकते थे इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं बनाया होता तो हम जी नहीं सकते थे मुक्ति को नहीं पा सकते थे इस विवेक को प्राप्त नहीं कर सकते थे देख करके फिर तो वो बात आ जाएगी कि परमात्मा मुक्ति ही रहने देता हमारे को जन्म ही क्यों देता यदि परमात्मा हमारा हित करना चाहता है तो क्यों शरीर बनाया क्यों वस्तुएं बनाई क्यों झगड़े करवा भा रहे ये इस सारी स्थितियां विषम स्थितियां क्यों वो चाहता था तो कर देता वह सब महात्माएं मुक्ति में रहती हैं। ऐसा सुख प्रिय व्यक्ति सरलता प्रिय व्यक्ति परिश्रम अप्रिय व्यक्ति कहते रहते हैं जो परमात्मा पर विश्वास रखता है वो ये जानता है कि ये ही हो सकता था वो ये जानता है कि अगर परमात्मा मन को सबका ऐसा बना देता तो फिर तो सब एक जैसे हो जाते कठपुतली हो जाते कर्म की स्वतंत्रता कहां रहती और ये जो ऊंच नीच का यथा योग्य व्यवहार है कि जो करेगा वो बढ़ेगा जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा फिर तो सभी हो जाते फिर वो गवरगंड राजा होता टके टकेर भाजी टके से खाजा सब बराबर समानता वो हो जाता लेकिन आर्य परमात्मा में ये दोष नहीं देख सकता दूसरे को अपनी सुविधा दिखती है परमात्मा ऐसा बना देता तो कितनी सरलता होती तो ये संस्कारों पे भी बिल्कुल ये ही ये बात है वो जो मैं विस्तार कर रहा हूं आप अध्यात्म में बोल रहे हैं क्योंकि आप वहां लगे हुए हैं अभी आपको वहां वो दोष दिखाई दे रहा है मूल दोष दर्शन में कोई अंतर नहीं है जैसे एक भौतिकवादी इस तरह के दोष देता है ऐसा ही आध्यात्मिक भी व्यक्ति ऐसे ही दोष देने लगता है मूल दोष में कोई अंतर नहीं है मूल प्रवृत्ति में देखना परमात्मा के प्रति अविश्वास वहां भी वैसा ही है जैसा यहां पर है मन को समझा नहीं है संस्कार क्या होते हैं हम अपनी इच्छा से संस्कार डाल सकते हैं ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है आत्मा क्या चाहता है आत्मा स्वतंत्रता नहीं चाहता क्या कोई आत्म परतंत्रता नहीं चाहता है और सारी कर्मफल व्यवस्था और वो सब कुछ नहीं हमें केवल अपनी साधना दिखाई दे रही है और संस्कारों से परेशान हो रहे हैं यह दिखाई दे रहा है और हम कर नहीं पा रहे हैं ये दिखाई दे रहा है ये कैसे भी हो जाए अब हम जैसे एक लौकिक व्यक्ति मुझे धन चाहिए धन के बिना मेरे को कष्ट हो रहा है धन के आने पर ही मेरे को सुख होगा ये जब इस पर अत्यधिक केंद्रित हो जाता है न्याय अन्याय उसके दिमाग से हट जाता है उचित अनुचित बिल्कुल हट जाता है जैसे तैसे वो धन को प्राप्त करना चाहता है कैसे भी मिल जाए उसको केवल धन दिखाई देता है ऐसी की ऐसी भूल आध्यात्मिक व्यक्ति भी करता है उसे केवल संस्कारों का कष्ट दिखाई देता है कि कैसे भी हो हट जाए उसके लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय सब एक तरफ बस हो जाए मैंने संस्कार डाले हैं मुझे ये हटाने हैं उसमें जो श्रम पड़ रहा है समय लगता है तो लगेगा ये विधान है व्यवस्था है उसको वो नकारता है और परमात्मा से अपेक्षा रखता है जैसा सांसारिक व्यक्ति रखता है हे प्रभु मेरे को धन दे दो छप्पर फाड़ करके धन दे दो सोना बरस जाए मेरे घर में ऐसा करते हैं लोग बात हम उसको अन्याय मानते हैं अनुचित है ये प्रार्थना क्यों अनुचित है ऐसी ही अनुचित ये प्रार्थना है इस तरह से समझना इस तरह से प्रार्थना करेंगे लेकिन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और ऐसी प्रार्थना कभी सफल नहीं होंगी क्योंकि परमात्मा ऐसा करता ही नहीं है हाँ, पूरा पुरुषार्थ किया है हम कर रहे हैं तब जो वो सहायता करता है ज्ञान को दे करके वो तो देगा उस ज्ञान को प्राप्त करके भी संस्कारों को तो क्षीण हमें ही करना ही है तो जब हम पुरुषार्थ करते करते थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ से शांत हो जाते हैं थक जाते हैं और पुरुषार्थ अधिक पुरुषार्थ में हमारी रुचि नहीं है थोड़ा सा किया और नहीं जी मैंने तो कर लिया बहुत इससे ज्यादा तो मेरे से होता ही नहीं है जैसे बहुत से मनुष्य किसी काम में थोड़ा सा कर लेते हैं फिर कहते हैं नहीं जी किया था मैंने तो हुआ ही नहीं किया तो आपने इतना सही था सामर्थ्य आपको अधिक दे रखी है आप अधिक कर सकते हैं तो इन चीजों को भी अध्यात्म में भी इस तरह की कोई बात नहीं निकले हमारे वचनों में विचारों में जिससे परमात्मा की अवहेल ना हो रही हो ऐसे ही तो परमात्मा का अपमान करते हैं चाह रहे हैं परमात्मा की कृपा और परमात्मा का हम अपमान करते रहते हैं अंदर तो घुसा है हमारे परमात्मा की महत्ता को हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं परमात्मा को मान्य हम मान ही नहीं पाते हैं शब्दों में बहुत कुछ बोलते रहते हैं और प्रशंसाएं करते रहते हैं लेकिन जहां ये कष्ट आते हैं जहां हमें श्रम करना होता है जहां हम बचना चाहते हैं वहां अपने आलस्य प्रमात्मा न देख करके हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं अनुचित है बिल्कुल प्रार्थना होती है उसकी अपनी विधि है वो व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने लेकिन परमात्मा पे ये दोष देना कभी भी किसी भी कीमत में कि परमात्मा ऐसा बना देता ये परमात्मा के प्रति हमारी उतनी उतनी अज्ञानता का द्योतक है परमात्मा ऐसा शरीर बना देता परमात्मा वस्तुओं को ऐसा बना देता परमात्मा अन्य लोगों को ऐसा बना देता परमात्मा इंद्रियों को ऐसा बना देता फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा कि जो जितना करेगा वो जानेगा जो जितना नियंत्रण करेगा वो जाएगा ऊपर नहीं तो नहीं जाएगा परमात्मा यथा योग्य व्यवहार करता है तो संस्कारों के स्तर पर भी इस तरह की कोई बात ना आ जाए भक्तों में होती है बहुत होती हैं ये बातें पकड़ में भी नहीं आती हैं कि मैं ये कुछ गलत कर रहा हूं परमात्मा के प्रति गलत भाव ले रहा हूं ये विचार अपने आप में बहुत दोषजनक है और परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है ऋषियों ने किसी ने लिखा है क्या योग दर्शन में ऐसे लिखा है क्या कि परमात्मा इन संस्कारों को हटा देता परमात्मा ने बनाया ही क्यों ऐसा आक्षेप सुना है किसी से किसी ऋषि से महर्षि के वचन से कहीं लिखा है ऐसा कि परमात्मा आपने ये संस्कार इतने बना क्यों दिए कि जिससे हम सब परेशान हो रहे हैं ये भाषा है ही नहीं ऋषियों की आस्तिकों की भाषा है ही नहीं है लेकिन हम आस्तिक रहते हुए अनेक अंशों में हम होते भी हैं लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है कि हम किस तरह नास्तिक बने गए और परमात्मा का अपमान करते रहते हैं ये ठीक है परमात्मा इसका दंड नहीं देता है हमें क्षमा करता है सहनशील है इन अपराधों का दंड नहीं देता है वो स्व अपराधियों को सहन करने वाला है लेकिन हाँ वो जो ये सोच सोच के जो हम अपने पर गलत संस्कार डालते हैं ये अविद्या हमारी जब तक बनी रहेगी अटके ही रहेंगे ऐसी ऐसी बहुत सारी बाधाएं हम अपने अंदर बांध के रखते हैं और बोध तक नहीं होता कि ये बाधाएं या पत्थर मैंने अपने लिए बांध रखे हैं हम गृहस्थियों के लिए बहुत सी बातें सोचते हैं वो गृहस्थी सोच रहा है कि नहीं मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है और हमें दिखाई देता है कि ये इस कारण से फंसे हुए इसलिए योग में प्रगति नहीं हो रही है ऐसा कैसा आश्रम में रहने वालों के साथ भी होता है इन सफेद या लाल कपड़े पहनने वालों के साथ भी होता है वो समझ रहे होते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें अविद्या बाधाएं स्वयं ने खड़ी कर रखी होती है पकड़ रखा होता है हमने उनको वो तो अटके पे रहते हैं और कोई बात सत्यव्रति उसे ये अन्वेषण का विषय है अनुसंधान का विषय है हम कैसे इसकी संगति लगाए लगेगी लेकिन महावाष्यकार ने एक संकेत किया अब ये तो हमारा पुरुषार्थ है ना हमें होना चाहिए कि जो इसको हम हर जगह इस बात को घटाकर लगा सके इसको दूसरे ढंग से देख सकते हैं एक तो ये दृष्टि है कि परमात्मा में इन गुणों की कमी है जो गुण स्त्रीलिंग में आया है वो नपुंसक लिंग में जहां आया है वहां ना तो पुल्लिंग को कहना चाहता है नपुंसक स्त्रीलिंग को न अधिकता को न्यूनता को पर सामान्य रूप से कथन है नपुंसक लिंग का तो यह समाधान है परमात्मा के का हर गुण अपने आप में सर्वोच्च है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता पर परमात्मा के अपने गुणों में यदि हम अपनी दृष्टि से उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो परमात्मा के गुण आपस में न्यूनाधिक कहे जा सकते हैं परमात्मा की व्यापकता बहुत बड़ी है उससे व्यापक कोई है नहीं तो उसको हम कम तो देख ही नहीं सकते बाकी सब तो छोटे हैं उससे बहुत छोटे हैं उस दृष्टि से नहीं लेकिन परमात्मा अग्नि ही है ज्ञान स्वरूप एक तो परमात्मा का यह गुण हो ज्ञान स्वरूप और एक परमात्मा का गुण है सर्व आप है मतलब व्यापक है वो सब जगह प्राप्त है फैला हुआ है इन दो गुणों में से किसके प्रति आपकी प्रीति अधिक होगी परमात्मा की सर्वव्यापकता केवल सर्वव्यापकता से आप क्या लाभ उठाएंगे आपको वो कैसे अधिक ग्राह्य हो होगा क्यों डरूंगा परमात्मा है तो देख सुन जान रहा है ये ज्ञान गुण आ गया परमात्मा का व्यापक मानते हुए भी केवल व्यापक मान करके हमारा काम नहीं चलता है वो सब जगह दंड दे सकता है हमें यानी न्यायकारी गुण सब जगह है वहां भी प्रमुखता किस गुण की है न्यायकारी गुण की है अग्नि गुण की है वो सब जगह देख सुन जान रहा है यदि देख सुन जान ना रहा हो और सब जगह व्यापक हो तो ऐसा संभव नहीं है लेकिन मैं वैसे ही परिकल्पना करके समझने की दृष्टि से बात को रख रहा हूं तो परमात्मा के गुण हमारी सबकी अपेक्षा से तो अनंत अनंत हैं, बहुत अधिक हैं। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट हैं, उस दृष्टि से वहां पुल्लिंग आ सकता है लेकिन परमात्मा के अपने गुणों में उनकी सार्थकता उपयोगिता विशेषकर हमारी दृष्टि से वो भिन्न भिन्न गुणों की न्यूनाधिक हो सकती है इस दृष्टि से यहां पर लिंग का निर्धारण किया जा सकता है एक केवल उहा मात्र है ये कुछ और भी संगति हो तो वो भी लगाई जा सकती है लेकिन कुछ प्रयोजन होना चाहिए क्यों कोई शब्द परमात्मा के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किया गया क्यों कोई नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया कुछ ऐसे है जहां न तो उसमें अधिकता न्यूनता देख रहे हैं बस केवल कह रहे हैं सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं इनका ये सारे विचार की बिंदु है इस तरह हम विचार कर सकते हैं और कुछ न कुछ अच्छी संगति लगा सकते हैं और लेकिन आवश्यक नहीं कि सब जगह लग जाए हमारी अपनी बहुत कम सामर्थ्य महावर्ष ने ये जो लक्षण दिया उत्कर्ष के लिए पुष्प और ये वो तो एक सामान्य सा लक्षण है उसको हर जगह घटाना आवश्यक भी नहीं है न भी घटाए और उस दृष्टि से देखें तो ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे लिए कम उपयोगी ऐसा जो कहा गया है यदि ईश्वर में वो सर्वव्यापकता नहीं होता तो वो आदमी ही नहीं होता तो इस दृष्टि से कोई सामाजिक देख नहीं सकते ईश्वर के गुणों में आपस में हमारी दृष्टि से इसलिए मैंने एक वचन दिया था कि ये जो तरतम है परमात्मा के लिए ठीक है आपका वो हेतु ठीक है कि परमात्मा यदि सर्वव्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था बात ठीक है कारण कार्य इसलिए उसकी सर्वोच्चता सदैव स्वीकार्य है ये बातें तब है जब हम जिस आधार पर प्रश्न था उस आधार को लेके चलें तो आप उस आधार को ही अगर हटा रहे हैं महावाश्य का वो आधार ही हटा रहे हैं तो ये तो चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है ये चर्चा किस स्थिति में चल रही है उस चर्चा से हटकर के आप उस चर्चा को ही हटाना चाहते हैं वो एक अलग बात है चर्चा से हटकर के चर्चा के विषयों का खंडन नहीं कर सकते वो तो आपने पूरी चर्चा को ही हटा दिया हाँ उस चर्चा में रहते हुए उस आधार को मानते हुए क्या उचित अनुचित हो सकता है ये हम कर सकते हैं एक पक्ष तो वो है ही महावाश्यकार ने भी जो रखा है एक पक्ष तो रखा ही है ना विचार तो रखा ही है एक दृष्टि दी है ऐसा नहीं है कि वही है वैसे तो लिंगम अशिष्य लोकाश्रय तो लोक में ठीक है प्रचलन हो जाते हैं और उसके आधार पर भी चलता ही है उसका कोई सब जगह कुछ युक्ति ही हो लेकिन प्रश्न तो खड़ा होता ही है ना जब हम हर चीज वहां पर बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतर्वेद मानते हैं तो ये भी जो किया गया है तो यू ही कर रखा है या कुछ उसके पीछे कारण है युक्ति है ये प्रश्न तो एक साधक के मन में जिज्ञासु के मन में होगा ही और उसका कोई ना कोई समाधान वो ढूंढेगा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है तो इस परिचर्चा को यदि हम इसका ये इस जो कारण महाभाष्यकार ने दिखा है उसको हटाना चाहते हैं तब तो ठीक है कोई अंतर ही नहीं है फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा वो तो सरल सी बात है कि बस ये पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग आदि का कोई महत्व नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ये उत्तर बनेगा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है किसी शब्द में वो सिद्धांत आएगा वो ही चल रही थी बाकी तो कुछ क्षेत्र से बाहर नहीं गए थे हम हम तो उसी क्षेत्र में कर रहे थे बातचीत को आप उसको उस क्षेत्र से हटा रहे हैं और उसमें भी मैंने ये सावधानी रखते हुए पहले बोला था हमारी दृष्टि से ये जो मैं शब्द दो तीन बार मैंने बार बार बोला वो स्वप्रयोजन बोला है एक होता है कि परमात्मा में ही आपस में तरतमता देखे उसके गुणों में ये मैंने एक भी बार नहीं कहा ध्यान रख देना जब जब मैंने बोला है बहुत सावधानी से इसको बोला है हमारी दृष्टि से हमारी दृष्टि से उपयोगिता की दृष्टि से अगर मैं निरपेक्ष कथन करता तो ये बात होती ये मैं समझ करके बोल रहा हूँ कि वो दोष आएगा नहीं तो जो चीज आप उठा रहे हो वो दोष आ सकता है इसलिए मैं इस तरह के वाक्य बोल रहा था विशेषकर हमारी दृष्टि से विशेषकर हमारी दृष्टि से बिल्कुल चलो विशेषकर मेरा हटा दीजिए वो एक संभावना के रूप में कि शायद ऐसा हो भी कल्पना कर लीजिए लेकिन हमारी दृष्टि में हमेशा जोड़ करके देख रहा था और उसको किस दृष्टि से विशेषकर को है वो तो भाषा की दृष्टि से मैं कहीं और भी घटा दूंगा विशेषकर हमारी दृष्टि से प्राणियों अन्य प्राणियों की दृष्टि से नहीं उनकी भी दृष्टि से हो सकता है मैं भाषा का प्रयोग तो कहीं भी कर सकता हूं आप मेरे को नहीं प्राप्त तो हो सकता है क्योंकि वहां भी आत्मा है विशेषकर हमारी दृष्टि से मान लो ऐसा कहना चाहो तो खैर इस बात को आप छोड़ दो लेकिन इन लिंगों का यदि कोई उपयोग है सार्थकता है तो खोजना होगा कोई दूसरा बताइए आप दूसरा समाधान बताइए किसी ऋषि के द्वारा बताया हुआ आपके द्वारा सोचा हुआ बताइए इससे अच्छा बताइए किसी चीज को हमें अच्छा नहीं लग रहा है फिर हम उसको यू खंडित करें इतना नहीं हाँ प्रश्न रख सकते हैं कि जी ऐसा है या नहीं है जब ऋषयों का आधार मिल रहा है हमें उसमें कुछ संगतता भी दिख रही है एक विचार है अनुसंधान का विषय मैंने शुरू से ही बोल दिया था ऐसा कोई निश्चित में कह ही नहीं रहा अनुसंधे हमारे द्वारा करणीय कार्य है इस तरह से हम सोच सकें एक विचार मिला है हमारे को हम कर रहे हैं मैंने भी कौन सा देख लिया है यार इसके बारे में पूरा लिखा हुआ कहा मिलता है महावाश्यकार ने सब्जेक्ट घटा के बताया हो ऐसा तो नहीं है एक बात रखी है मर्षि दयानंद ने या और किसी ऋषि ने इसको सब जगह घटाके बता दिया और हमें मिल गया वो प्रमाण ऐसा तो नहीं है हो गया सोमदेव जी हा हा हा वहा अलग ढंग से घटेगा वहां यह है कि भाई आत्मा न पुल लिंग है न स्त्रीलिंग है ना नपुंसक लिंगे ये शरीर की दृष्टि से कथन किया जा रहा है जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं और इसके आधार पर कहते हैं कि ये तो पुरुष है ये स्त्री है वहां उससे भेद करने के लिए वहां ये बात रखी जा रही है कि कोई शरीर के आधार पर ना समझ ले कई जने मानते भी हैं कि पुरुष पुरुष ही बनते रहते हैं हमेशा स्त्री स्त्री ही बनती है मान्यता आज भी है स्त्री की आत्मा अलग है पुरुष की आत्मा अलग है ये मानते हैं तो वो बात नहीं है आत्मा के लिए जो पुरुष शब्द कहा जाता है वो पुरुष का मतलब जो मनुष्य शरीर वाला पुरुष है ऐसा नहीं वो पूरी शरीर में रहता है वो पुरुष है वो हर आत्मा के लिए है वो चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो आत्मा वो सब पुरुष कहलाते हैं और शरीर से भिन्नता के लिए कि ये शरीर का है आत्मा का नहीं है वो उस तरह से कथन है उसकी संगति वहीं पर ही है वो ही प्रसंग है वहां पर लेकिन जब गुणों की दृष्टि से है ये गुणों की दृष्टि से कथन किया जा रहा है ठीक तो है ये भी एक उत्तर है आप उनका उत्तर दे रहे हैं या मेरे से पूछ रहे हैं आपको उत्तर दे शब्द क्या हमारा प्रसंग किस बात का चल रहा था शब्द का शरीर का नहीं वहां कथन शरीर का ही है लेकिन ये जो चर्चा चल रही है यह शब्दों की है कि वो शब्द क्योंकि जिसको बता रहे हैं जिस गुण को बता रहे है क्या उस गुण में शब्द के लिंग भेद से कोई अर्थ हमें लेना चाहिए जैसे हम वचन के भेद से अर्थ लेते हैं लकार के भेद से हम अर्थ लेते हैं विभक्ति के भेद से हम अर्थ लेते हैं ये भिन्नताएं हैं ना तो आखिर क्यों हैं ये भिन्नताएं? है? ये भी तो एक कारण है लिंग भी तो पता लगता है शब्द से हमें है? उसकी भी क्या सार्थकता है ये भाषा विज्ञान में देखा ही जाएगा विचार किया ही जाएगा कुछ ना कुछ कारण ढूंढना ही होगा उसके लिए आदेश समाज के नियम पहला नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है दूसरा नियम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है तीसरा नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है चौथा नियम सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए पांचवा नियम सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्यासत्य को विचार करके करने चाहिए छठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना सातवा नियम सबसे रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए आठवा नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए नवा नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए दसवां नियम सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें रहे दुशाच शाति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शाति वनस्पत शातिर्वेदेवा शांति ब्रह्म शाति शांति शातिर शांति साति शाति शाति शांति सर्वे नम शुक्रनमस्कार